अर्थ हे सोम बड़े इंद्र के लिए रस निकाल कर दे उत्तम सुख देने वाला और निंदनीय तथा शत्रु को नष्ट करने वाला तू हो स्तुति करने वाले के लिए धन भरपूर दो हे द्युलोक एवं पृथ्वी लोकों हमारा दिव्य धनो द्वारा संरक्षण करो सप्त ततम सुप्तम अर्थ पूर्व समय में किए यज्ञ में 3 बार 7 अर्थात 21 गौएं उत्तम दूध आदि देती रहीं इनसे चार अन्य स्थान सुंदर निर्माण किए जो यज्ञों द्वारा बढ़ते रहे हैं अर्थ वह कौमान सोम सुंदर उदक की मांग करता है दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी कापेके द्वारा विभक्त रही है तेजस्वी जल के अपने महत्व से व्याप्त होता है जब तेजस्वी सोम का स्थान यज्ञ द्वारा जानते हैं अर्थ इस सोम की किरण अमर एवं अहिंसित होकर दोनों स्थावर तथा जंगम पदार्थों को अनुकूल होकर सुरक्षित रखते रहें जिनकी किरणों द्वारा बल एवं दिव्य अन्न पवित्र करता है इसके अनंतर सोम को माननीय स्तुतियां प्रशंसित करती हैं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 सर्वत्र जाता है गौ का बच्चा जिस प्रकार गौ के पीछे शब्द करता हुआ जाता है उसी प्रकार यह सोम द्यावा पृथ्वी के पास जाता है मृतों का शब्द करते हुए गमन होता है जो सब मनुष्यों का हित करता है उस उदक की भांति मुख्य सच्चा उदक है यह जानकर उत्तम यज्ञ करने वाला यह सोम स्तुति करने के लिए मनुष्य का अर्थात ऋत्यों को प्राप्त करता है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 जिस पर वह स्वच्छ किया जाता है अर्थ निष्पाप शरीर को पवित्र करने वाला शुद्ध हरे वर्ण का सोम यज्ञ स्थान में ऊपर रखे मेढ़ी के बालों की छाननी में से रखा है वह यज्ञकर्ता ऋतिजो ने मित्र वरुण वायु आदि देवताओं के लिए दिया जाता है अर्थ हे सोम कामनाओं की पूर्ति करने वाला तू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 असुर के वीर मानमों की हत्या करने वाले शूर की भात आगे बढ़ता है असुर राक्षसों को नस्ट करने वाला इसका वह बल बढ़ता जाता है वार्धक के दूर करता है यह सोम अन्न रूप में सुसंस्कृत होकर यज्ञ में जाता है मेढ़ी के बालों की छाननी में से छानकर नीचे उतरने के लिए स्थान तैयार करता है अर्थ पत्थरों से हाथों द्वारा कूटकर रस निकाल यह सोम यज्ञ पात्रों में जाता है बलशाली होता है स्तुति से आकाश में सब जगह जाता है वह आनंदित होता है और पात्रों में जाता है स्तुति करने पर अभिष्ट सिद्ध करता है जलों में मिश्रित होकर शुद्ध होता है यज्ञ में पूजित होता है अर्थ बलवान मीठा सोम रस दुलोक में रहने वाले और पहाड़ पर रहने वाले शत्रु के नगर को तोड़ने वाले इंद्र के पास जाते हैं उत्तम हवन योग्य अन्न रखने वाले गावों बड़े दुग्धशाला में रहे प्रमुख दूध को श्रेष्ठ गुणों के साथ इंद्र के लिए देती है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 प्राप्त करता है जो इसकी स्तोते ऋतज स्तुति करते हुए उत्पन्न करते हैं अर्थ तेजस्वी सोम अपने कर्तव्य द्वारा किए सोने से निर्मित स्थान पर जाकर विराजता है जैसा शीन पक्षी अपने स्थान पर आता है बाद में इस प्रिय सोम को स्तुति से यज्ञ में प्रेरित करते हैं जैसा यज्ञ के लिए घोड़ा देवों के पास त्वरा से जाता है अर्थ तेजस्वी ज्ञान का संवर्धन करने वाला स्पष्ट रीति से देखने वाला सोम उच्च स्थान पर रहता है बलशाली यज्ञ में तीन स्थानों में रहने वाला सोम स्तुति प्राप्त करता है और गोदुग्ध में मिलाया जाता है हजारों प्रकार से देखने वाला यज्ञ पात्रों में जाने वाला तथा यज्ञ पात्रों में से बाहर आने वाला स्तोता की भांति बहुत पूर्व उषा कालों में विशेष प्रकाशित होता है अर्थ इस सोम का रंग किरण तेजस्वी रूप बनाता है वह प्रकाश किरण जहां मिलता है वहां रहता है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 चारों ओर सोम फैलाता है दिव्य यह द्योलोक में उत्पन्न हुआ सोम पृथ्वी को देखता है और यह सोम प्रजाओं को यज्ञ के साथ संबंध रखकर देखता है द्वि सप्त तितम सुत्तम अर्थ यज्ञ करने वाले ऋतिज हरे सोम को शुद्ध करते हैं वह तेजस्वी सोम गोदुग्ध के साथ मिलाया जाता है वह कलश में रहा सोम शब्द करता है जब यह सोम शब्द करता है सब वह स्टूडियो को प्रेरित करता है अधिक स्तुति किए गए सोम के कई प्रकार के धन प्रिय होकर उनके साथ रहते हैं अर्थ बहुत बुद्धिमान साथ मंत्रों को बोलते हैं इंद्र के पेट में डालने के लिए सोम का रस निकालते हैं उत्तम हाथ वाले ऋत्विज